जुडवां बहनें बहुत बहुत अरसा पहले एक गांव में एक काश्तकार रहता था अपने दो जुडवां बेटियों लीना और नैन्सी के साथ वो उनसे बेपना मोहब्बत करता था और उनके साथ खेलता था उन्हें पढ़ना सिखाता और बहुत सी दूसरी चीजें भी गांव के लोग भी उन्हें बहुत पसंद करते थे इन दो बाद अदब और � बाहर खेलने के लिए आओ। हमें आज जंगल में बिल्कुल नया दरख्त मिला है, ताजे-ताजे सेबों से भरा। सच में? नहीं, मैं नहीं आ सकती। पर क्यों? मेरी आमी मुझे आने नहीं देंगी। मारी कहीं नहीं जा रही है। लीना और नैन्सी, अब तुम बड़ी हो रही हो। तुम्हें अब लड़कों के साथ ये बेकार की खिल लड़कियों को खूबसूरत दिखना होता है और उन्हें खाना पकाना और सफाई करना सीखना चाहिए ना कि जंगलों में खेलना। क्या? पर ये तुम्हारी खाता नहीं है। मुझे तुम्हारे वालिद से बात करनी होगी। नैनसी और लीना चली गई मायूस होकर और उलझन में पड़ गईं। वो एक और सहेली के घर गई। सलाम मिसेस जै ہم سیلی سے پوچھنے آئے تھے کی کیا وہ ہماری سا جنگل میں آنا چاہتی ہے نہیں میں نے اسے سلائی اور برائی سکھانا شروع کیا ہے میں تمہیں بھی سکھا سکتی ہو اگر تم چاہو تمہیں سچمچ की کی چیزیں चाहिए چاہیے بجائے جنگل میں کھیلنے کے تم اب بڑی ہو رہی ہو اور لڑکیوں کو خوبصورت دکھنا چاہیے اور سلای اور بنائی سیکھنی چاہیے نینسی اور لینہ نے یہ سنا تو وہ مایوس ہو کر ये क्या हो रहा है? ऐसा क्यों कि हमारी सब सहेलियों ने खेलना बंद कर दिया है? उधर देखो, अगर लड़के अभी भी खेल सकते हैं, तो लड़कियां क्यों नहीं? लीना, नैनसी, तुम जंगल में पेड़ों पर चढ़ने के लिए जाना चाहती हो? फिलहाल तो नहीं, स्टीवन, शायद बाद में। नैनसी और लीना अपने वाल अप्पा जान मेरी दो परियां तुम्हारा दिन कैसा था रात का खाना तैयार है शुक्रिया मेरी दो बेटियों मेरी परियां चहक क्यों नहीं रही हैं हमेशा की तरह हाँ? क्या हुआ अप्पा क्यों सिर्फ लड़कियों को ही खूबसूरत दिखना चाहिए और उन्हें खाना पकाना और सफाई करनी चाहिए या सिलाई और बुनाई आज जब हम बाहर गई अपनी सहेलियों को जंगल में ले जाने के लिए बुलाने को नैनसी और लीना ने अपने वालिद को सब कुछ तफसील से बताया जो उस दिन हुआ था जोनाथन हक का बक्का रह गया क्यों लड़के खेल सकते हैं और लड़कियां नहीं लड़कियां वो सब कर सकती हैं जो लड़के करते हैं सचमुच दोनों में कोई फर्क नहीं। पर खैर मुझे पता है खाना कैसे बनाते हैं और मैं लड़की नहीं हर एक को पता होना चाहिए खाना बनाना साफ सफाई और सिलाई और वो हर चीज जो फायदेमंद है इसमें लड़के लड़कियों वाली बात नहीं है लड़कियों को कुछ भी सीखने की इजाजत है हां कुछ भी घुड़सवारी भी घुड़सवारी भी सीखना चाहोगी हां तो जॉनथन ने लड़कियों को घुड़सवारी सिखानी शुरू की जल्दी ही लड़कियां इसमें बहुत माहिर हो गई पर गांव के लोगों को ये पसंद नहीं था लड़कियों का घोड़ों पर सवार होना तुम्हें वाकई अपनी लड़कियों को रोकना होगा किससे ये वो काम करती हैं जो लड़के करते हैं ये लड़कियों के लिए लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं यदि वो उस पर अपना दिल बना ले। वो लड़कों से बिल्कुल कम नहीं होती। मेरी लड़कियां किसी को ठेस नहीं पहुंचा रहीं और मैं उन्हें नहीं रोकूंगा। क्या कहा? क्या लड़कियां रोजी रोटी कमा सकती हैं? मुझे बताओ। क्यों नहीं? मैंने मंसूबा बनाया है अपनी ल मैं उन्हें सिखाने वाला हूँ ना सिर्फ ये कि अनाज कैसे उगता है, बल्कि खरीद फिराओं में भी वो मेरी मदद करेंगी। लड़कियां कारोबार करेंगी? ये तो बेहद भी है। अगर तुम इस पर जोर देते हो, जॉनाथन, तो मुझे डर है कि हमें तुम्हें और तुम्हारे खानदान को गांव से दरगुजर करना होगा। फिर से सोच लो। अभी भी वक्त है। मेरी लड़कियां और मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं चौधरी साहब। दरअसल मैं तो आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपनी बेटियों को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक सब सीखने की इजाजत दें। लड़कियों को लड़कों पर मुनसहिर रहने की क्या जरूरत है? उन्हें कारोबार सीखना चाहिए और मर्द को घर के कामकाज। च� तो ठीक है। अगर तुम यही चाहते हो, तो तुम्हें और तुम्हारी लड़कियों को गांव के किसी भी इज्जत में शरीक होने की मना ही होगी। मंजूर है? जैसी आपकी मर्जी, जनाब आला। पर किसी दिन आप देखेंगे कि मैं दुरुस्त हूँ। जल्दी ही गांव में एक खेलकूद का जलसा होने वाला था, जिसमें बीस दूसर पर जॉनाथन और उसकी बेटियों को इसकी तैयारी में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं थी। hmm, मिनिस्टर रोलन खुद इفتتاحی जलसे में आ रहे हैं। हमारी तैयारियां बिना किसी भूल-चूक के मुकम्मल होनी चाहिए। मैं खेल का मुकाबला देखना चाहती हूं पर हमें इजाजत नहीं है। तुम्हें मैदान में जाने जल्दी ही खेलकूद के मुकाबले का दिन आ गया। लीना और नैंसी एक दरख्त पर चढ़ीं, जहां से खेल का मैदान दिख रहा था, और वहां से वो पूरा गांव देख सकती थी। उन्होंने देखा कि मिनिस्टर रॉलेंड अपने बेटे के साथ आया है, जो खुद दौड़ में हिस्सा ले रहा था। जब सब लोग खेलकूद का लुत्फ � गुंडा जो वहां का एक गुंडा था उसने मिनिस्टर के बेटे को अगवा कर लिया और अब हमारे सामने हैं सैंडर्स से आए एथलीट जो मिनिस्टर के सामने मार्च करेंगे नेंसी वो क्या था वो बग्गी इतनी तेज रफ्तार में क्यों जा रही है और वो भी स्टेडियम से इतनी दूर अच्छी बात है चलो चौधरी साहब को हमारी बात कौन सुनेगा नैनसी और जब तक हम चौधरी साहब को बताएंगे बग्गी दूर निकल चुकी होगी खुदा जाने कहां पर चलो उसका पीछा करते हैं तो दोनों लड़कियां अपने घोड़ों पर सवार हो गईं और उस बग्गी का पीछा किया वो बग्गी रुकी बिल्कुल घने जंगल में एक गार के सामने लड़कियां दरख्त के प ہمیں گاؤں والوں کو بتانا چاہیے لینا، تم جا کر اببہ اور چودری کو کیوں نہیں بتا دیتی جبکہ یہاں سے میں اس گار پر پہرا دیتی رہوں گی تم محفوظ رہو گی میں اس درخت پر چڑ جاؤں گی اور ٹینیوں میں چھپی رہوں گی اب تم جاؤ اور گھوڑے کو اپنے ساتھ لے جاؤ جاؤ لینا واپس گھوڑے پر گاؤں گئی اور چودری کو سب کچھ بتانے کی کوشش کی پر چودری سننا سکا तुम्हें और तुम्हारी बहन को यहां आने की इजाजत नहीं है याद है पर मुझे आपको बहुत अहम बात बतानी है चौधरी साहब चली जाओ बच्ची जब चौधरी उसे सुन ना सका तो लीना अचानक मिनिस्टर रोलिन के पास गई और उसे सब कुछ बता दिया गांव वाले और मिनिस्टर जंगल में उस जगह फौरन गए लीना उन्हें वहां ले गई और नैन्सी ने उन्हें बताया कि आखिरी مرتبہ उसने क्या देखा था। उन्होंने आपके बेटी को सहार में रखा था और वो गाड़ियों में सामान लाद रहे थे। वो जल्दी ही यहाँ से रुखसत होने वाले हैं। गांव वाले और पहरेदारों ने गार पर हमला कर दिया। अगवा करने वालों को कैद किया गया और मिनिस्टर रॉलेन के बेटे को बचा लिया। मुझे तुम पर नाज है लड़कियों। मेरा बेट आपने अच्छा किया कि अपने गांव में लड़कियों को खुद मुक्तार बनाया है। मैंने नहीं मिनिस्टर। ये जोनाथन और उसकी बेटियां हैं जिन्होंने हम सबको बहुत ही बेशकीमती सबक सिखाया है। जोनाथन, तुम सही हो। लड़कियां वो सब कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं और उन्हें इजाजत होनी चाहिए, चाहे � लड़के खाना बना सकते हैं और लड़कियां घुड़सवारी कर सकती हैं या कुछ भी जब तक कि ये फायदे मंद हो